नमः उत्तमा तत्विता सैत् मध्यम शास्त्रचित पधमा मंत्रचित तीर्थ भ्रांत गया अगर हमको ब्रह्माकार वृद्धि होती है तत्व चिंता इसको कहा जाता है तो उत्तम और स्थिति उत्तम है मध्यम हम शास्त्र चिंतन उससे थोड़ा अगर हमको नहीं जा पाते तो उसका नीचे है शास्त्र चिंतन हमारा बुद्धि शास्त्र में ही चले नहीं हो पाया अधमा मंत्र चिंता है वो मंत्र चिंता तो अधमा है तो मंत्र चिंता क्यों उसमें बुद्धि लगेगा ही नहीं अब खाली मनुष्य करेंगे ना मंत्र हटेगा उसको बुद्धि लगेगा नहीं और अगर और गया तो तीर्थ भ्रांति भ्रांति अर्थात जो भ्रम उस अर्थ में नहीं तो ब्रह्मस धातु का अर्थ है कि तो मतलब चलना ना चलो ना तो चलो नहीं अर्थात तो तीर्थ में घूमना आज यहाँ एक कर लिया है उतने से क्या ना परिवराजकहते हैं तो ज्ञान होने के बाद परिवराजक मतलब बात है ज्ञान होने से पहले जो परिवराजक कहते हैं तो इसी चतुर्थ गोष्ठी में आते है इसलिए जितना अधिक हमारा बुद्धि शास्त्र में ही लगे, लगे। रहे आज के चतुर्थ काल का में संस्त्री क्या काम करेगी चिंता करेंगे वहाँ क्या कहा गया प्रथम प्रथम नार्जितम विद्या द्वितीय नार्जितम धनम तृतीय नार्जितम तप चतुर्थ की जो चतुर्थ अवस्था में संन्यास होना है वहाँ ब्रह्मचर्य अवस्था में वो गुरु गृह में सारे शास्त्र का अध्ययन किया है शास्त्र को जानता है किंतु तो अपने अंदर में वासना है सन्यास नहीं ले पाएगा इसलिए गृह शास्त्र में जाता है वासना का चरितार्थ करने के लिए और वो अर्थ और काम का वहां भोग करेगा किंतु तो धर्म और मोक्ष उसका दोनों तीर होकर रहेंगे नदी का धर्म को अतिक्रम करके अर्थ और काम में नहीं जाएगा बुद्धि जब धर्म में रहेगा और मोक्ष हमारा चरम लक्ष्य है किंतु अभी हमारा अंदर में वासना है ये बुद्धि रख के ही धर्म के द्वारा नियंत्रित तो होकर के चलेगा ऐसा जो और काम ज्यादा दिन टिकेगा नहीं क्यूँकी लक्ष्य वहां है और नियमन करने वाला धर्म है वो अर्थ काम जल्दी पूरा हो जाएगा पचास तक फिर वो निकल जाएगा तपस्या करने के लिए अभी उसको तपस्या करने का क्यूँ आवश्यक होता है पहले से वासना का संस्कार है इस जन्म में और थोड़ा भोग भी किया अभी संस्कार दृढ़ हो गया थोड़ा और अभी उसको हटाने के लिए तपस्या करना पड़ेगा अगर वो गृहस्थाश्रम में नहीं जाता क्योंकि वासना है नहीं उसको तपस्या की आवश्यक नहीं है वो सीधा सन्यास को जाएगा अभी जो वासना उसका दृढ़ हो गया तपस्या करके उसको निकाल देगा फिर चतुर्थ में संन्यास उसका जो प्रथम में जो ज्ञान आहरण किया था वो अभी उसका ऐसा ही है कुछ नाश नहीं हुआ क्षय नहीं हुआ और जानता है कि हम धर्म में चल करके मोक्ष को लक्ष्य रख करके मजबूरी से थोड़ा ये कर देता है तो इसलिए उसका जो मतलब प्रथम अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त किया था शास्त्र ज्ञान उसका ऐसे ही है वो आगे संन्यासा शास्त्र चिंतन नहीं करेगा आगे और जितना दिन तो गृहस्थ अवस्था में रहेगा स्वाध्याय अध्ययत प्रतिदिन उसको पारायण भी करेगा विस्मरण नहीं होगा जितना अधिक समय शास्त्र में हमारा बुद्धि रहे हाँ वेदांत तो शास्त्र है तो उच्च अगर हमको संस्कार न्याय व्याकरण इत्यादि में जाता है ठीक है वो भी अच्छा है संसार से तो हटाएगा ना किसी प्रकार की बुद्धि को तो शास्त्र में ही रखेगा ठीक है अच्छा तो शक्ति का विचार हो रहा था शक्ति का विचार होने के बाद आगे शक्य के विषय में कहे तच हम लोग तो देख रहे थे टीका में एक सौ पचपन पृष्ठा वन फिफ्टी फाइव शक्य तुम जातेर व्यक्तिर वेक्षाया कौन होगा जाति होगा अथवा व्यक्ति होगा अलग अलग मत का अलग अलग ये सब आगे देंगे एक एक करके कहते तच जाते वो अर्थात शक्य तुम जाति का ही है अर्थात जाति ही शक्य है अर्थात शब्द प्रयोग करने से अर्थ जाति ही बुद्धि में आएगा क्योंकि शक्य हो गया जाति व्यक्ति है नक्य नहीं है टीका में जाति रत्र तो रूर्व पक्षी वेदांतिको कहेगा आपने प्रत्यक्ष खंड में जहाँ परोक्ष तो तो में आ जाएगा ये जाति संकर दोष होगा आपने वहाँ कह दिया जाति और परिभाषा ये सब कोई नहीं माना जाता है तो अभी कैसे कहते हैं कि जाति में शक्ति है इसलिए शंका करने वाला कहते हैं जाति अत्र अनुगतो धर्म परेर जाति शब्द है न्यवहरीय परेर नया कई वैशेषिक लोग जिसको जाति शब्द से कहते हैं हम भी उसको यहाँ जाति शब्द से कह दिया किंतु वो लोग जैसे जाति बोलकर के पदार्थ मानते है ऐसा नहीं है हम लोग के मत मतलब में जाति तो एक अनुगत धर्म इतना ही है तेना जातिपाधि परिभाषाया सर्व प्रमाण अगोचर अप्रामाण्यम औप्रा, ऐसे वहां पंक्ति कहा था चौवालीस पृष्ठ में आया था ये पंक्ति तो ये जो पहले कहा था इति उक्ति विरोध न संख्या तो यहाँ जाति शब्द से वो वैश्विक वाला जाति को नहीं कर रहे है वो तो अनुगत तो धर्म को ही कह रहे इसलिए कोई विरोध नहीं है तो अभी क्यों आप शक्ति जाति में मानेंगे क्यों व्यक्ति में नहीं मानेंगे तत्र हेतु मह मूल में कहते हैं हेतु कहते हैं व्यक्ति न ना नाम न गुरुत्व अगर व्यक्ति में शक्ति मानेंगे एक घटक को दिखा करके आप कह देंगे अयम घट इस घट में वो शक्ति ग्रहण कर लिया तो व्यक्ति में शक्ति है तो अंतरे तत्र व्यक्ति अंतरे शक्तिग्रह तरह व्यक्ति ज्ञान नोष आएगा किन्तु अगर जाति में शक्तिग्रह होगा अयम घट कहने वो घटतत्व में घटपति के शक्ति ग्रहण करेगा जब घटांतर देखेगा वहां घटोत्व तो दिखेगा दिखने से सर्वत्र ग्रहण होगा और व्यक्ति में कहेंगे तो व्यक्ति नाम आनंती है ना गुरुत्व व्यक्ति में शक्ति ग्रहण संभव नहीं है नु अनुगत धर्म से टीका में नु अनुगत धर्म से शक्ति जब आप अनुगत धर्म में शक्ति मानेंगे तो गो कहने से गोत्व तो में शक्ति मानेंगे तो गाम आनय पशु आलभत इत्यादि गवादि पदार्थ व्यक्ति भानम न सूं गो कहने से आपको गोत्व आएगा yes. तो गांव आने कहने से आप गोत्व ले तो फिर गवादी आने ये नहीं होगा क्योंकि व्यक्ति में तो आपको शक्ति नहीं है तो, गवादि पदार्थ व्यक्ति भानम न इति आशंकते है मूल में कथम तरी ग्थ व्यक्ति भानम भानम होना चाहिए मानम लिखता है न प्रथम थम तरी पदात तो व्यक्ति व्यक्ति का भवान कैसा होगा टीका में यद्यपि जाति रहे वक्या सिद्धांत कहता कि जाति सख्या है तथा धर्म त जाति में वो शक्ति रहेगा ना अभी जाति हो गया धर्म अनुगत तो धर्म कहा और धर्मवान धर्मवान कौन हो जाएगा व्यक्ति तो धर्म तद्वतोष तादात्म जाति और व्यक्ति में तादात्म्य है तो होने से शब्द उच्चारण करने से जाति को ग्रहण करेगा और जाति व्यक्ति में तादात्म्य है तादात्म्य है तो एक संवित्ती संवेद्य संवित्ती ज्ञानो तो विधा तो से भाव में तीन करने से संवित्ती एक संवित्ती संवेद्य जहाँ तादात्म्य होगा वो एक ज्ञान का विषय बन जाएंगे दोनों क्योंकि तादात्म्य है तो होने से जाति में शक्ति है व्यक्ति के साथ आदत में है एक संवित्ती संवेद्यवाद व्यक्ति समान संवित संवेद्य जाति भान समय व्यक्ति भानम अविरुद्धम तो व्यक्ति समान संवित संवेद्य जाति जिस संवृत्ति से जाति का भान होगा उसी समान संवृत्ति से व्यक्ति का भान भी होगा तो होने से व्यक्ति समान संवित संवेद्य हो गया जाति ऐसे जाति का भवान का समय में व्यक्ति भवान विरुद्ध क्योंकि एक ही संवित्ती से दोनों का ज्ञान हो रहा है एक ही संविति से क्यों हो रहा है कहते है दोनों में व्यक्ति का भवान हो जाएगा मूल में जाते व्यक्ति समान संवित संवेद्य जाते है जाति का व्यक्ति समान संबित जिस संबित से व्यक्ति का ज्ञान होता है उसी समान संबित से जाति भी संवेद्य है इति अर्थात ये वेदांत परिभाषाकार का मत हुआ जाति में तो शक्ति मानते हैं और जाति व्यक्ति में तादात में एक ही संविधि से दोनों का ज्ञान होता है ये वेदांत परिभाषा मत सत्य कैसे संबित, संबित। क्या विध ज्ञान हो जाएगा भावो में कई से संबित और भावो में तीन कर देंगे तो संविधि नगे टीका में पदार्थ व्यक्ति संबित एवं दुर्लभा अभी ठीक है पद से जाति का संबित होगा और जाति व्यक्ति एक संबित संवेद्य कहती इन पदार्थ व्यक्ति का संबित दुर्लभ क्यूंकि शक्तर अभाव तत्त संबित का प्रयोजक जो शक्ति है शक्ति रहता है जाति में जाति में रहने वाला शक्ति तो ये व्यक्ति का भान नहीं कराने देगा पूर्व पक्षी वेदांत परिभाषा कारक दिया कि एक ही संबित से दो ज्ञान आएंगे पूर्व पक्षी कहता है कि संबित अर्थात तो अगर आपका शब्द का विषय जाति हुआ तो शक्ति केवल जाति में रहा अभी शक्ति जाति में रहने से व्यक्ति को ग्रहण करेगा कैसे एक जगह में पांच पदार्थ है आप कहेंगे कि घटम पश्य तो घटम पश्य कहने से कहेंगे एक जाग में पांच पदार्थ है वो पांचों को देख लिया कि पांचों को देख लिया सब कोई थोड़ी पांचों को देखेगा कोई अर्जुन मिल जाएंगे तो वो नहीं देखेगा ना तो इसी प्रकार के अर्थात तो व्यक्ति भान सर्वदा आएगा जिसमें शक्ति नहीं है उसको क्यों ग्रहण कराएगा ये ज्ञान तो उसमें कोई प्रयोजक नहीं है शक्ति अगर है तो तभी वो ग्रहण करा सकता है आप खाली जबरदस्त कहेंगे कि एक संवित्ती का विषय होने से क्यों उसमें तादात्म्य हो गया इस प्रकार की कहेंगे तो पूर्व पक्षी उसको स्वीकार नहीं करके कहता है कि पदार्थ व्यक्ति संबित दुर्लभा पद से व्यक्ति का ज्ञान होगा ही नहीं क्यूँकी तत्प्रयोजक तो तो शक्तर अभावत व्यक्ति का ज्ञान होने का प्रयोजक शक्ति पद में नहीं रहा आपका जाति में ही रहा मतलब व्यक्ति में नहीं रहा जाति में ही रहा और आप कह दिए कि जाति इसमें तादात्मी होकर के हो जाएगा ये सर्वजन स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नयाय को कहेगा अब जाति व्यक्ति में तादात्मी क्यों कह देते हैं वो तादात्मी नहीं बनेगा वो कहेगा समवाय है तो समवाय होने से विषय जिसको ज्ञान का विषय जो होगा घटो होगा तो घटो हो होगा घटत होगा तो घटत होगा तो दोनों क्यों साथ में आ जाएंगे इसलिए अरुचि होने से अभी दूसरा पक्ष देते हैं यथवा ये प्रभाकर मत ये कहता है गवादिपदा नाम व्यक्तो शक्ति पदों का शक्ति व्यक्ति में मान लेंगे और किस प्रकार स्वरूप सती एक स्वरूप सती एक ज्ञाता सती दो अलग अलग होता है जैसे कहते हैं कि धूमो है पर्वत में किंतु धूमो का हमको ज्ञान नहीं हुआ तो बनी का ज्ञान होगा तो धूमो स्वरूप सत होने पर भी बनी का ज्ञान नहीं करवाएगा तो ज्ञात जब होगा धूम तभी जाकर के बनी का ज्ञान कराएगा यहाँ कहते हैं कि ज्ञाते सती वो प्रयोजक बनेगा ज्ञापक बनेगा यहाँ स्वरूप सती नहीं है किंतु बनी है और धूम होना तो वहाँ क्या बन्ही का हमको ज्ञान होने से धूम निकलेगा वहां से वो स्वरूप सती कारण हो जाएगा तो स्वरूप सत्कारणम और ज्ञात सत्कारणम ये दोनों अलग अलग कहते हैं तो यहाँ इस प्रकार की प्रभाकर कहता है कि गो पद का व्यक्ति में भी शक्ति रहेगा जाति में भी शक्ति रहेगा व्यक्ति में जो शक्ति रहेगा स्वरूप शक्त अर्थात ज्ञात होना आवश्यक नहीं है गो पद कहने से गो व्यक्ति का ज्ञान हो जाएगा क्यों गो पद में स्वरूप शक्ति है हमको पता होना आवश्यक नहीं है और अच्छा व्यक्त शक्ति स्वरूप शक्ति न तो ज्ञाता ज्ञात होकर के व्यक्ति में शक्ति बोधन करवाएगा ऐसा नहीं है न तो ज्ञाता हेतु अर्थात ज्ञाता सती व्यक्ति का भान में हेतु होगा ऐसा नहीं है स्वरूप व्यक्ति का भान करवा देगा जातो तो ज्ञाता गो पद उच्चारण करने से गोत्व जाति आएगा बुद्धि में अगर पता है कि गो पद का शक्ति गोत्व जाति में हेतु तो। गो पद का शक्ति जाति में है ज्ञाता शक्ति अर्थात तो शक्ति है ऐसे ज्ञान होने पर भान कराएगा किंतु गो पद से गो व्यक्ति का भान हो जाएगा ज्ञान तो होने का आवश्यक नहीं है गो पद का शक्ति गो व्यक्ति में भी है गो तो जाति में भी है तो अगर हम गो पद का उच्चारण करेंगे दोनों हमारा बुद्धि में आ जाना चाहिए क्योंकि शक्ति दोनों में है कहते कि उसमें गोपद का शक्ति गो व्यक्ति में है नहीं है ज्ञान नहीं होने पर भी गोपद का उच्चारण करने से गो व्यक्ति बुद्धि में आ जाएगा किंतु गोपद उच्चारण करने से गोत्व बुद्धि में नहीं आएगा जिसको पता नहीं कि गो पद का शक्ति गोत्व में है जिसको ज्ञात है वही गोत्व बुद्धि में आएगा जिसको ज्ञात नहीं है गो बुद्धि में नहीं आएगा कहीं गो का शक्ति क्या है नहीं है शक्ति है गोपद का शक्ति व्यक्ति में भी है जाति में भी है किंतु जाति को तब लाएगा जो जिसको ज्ञान है अतः शक्ति गोत्व में है ऐसा ज्ञान है तो गोत् को लाएगा गोपद पद श्रवण शक्ति और व्यक्ति को किंतु ऐसे ही लाएगा तो ज्ञान हो नहीं हो इसको कहते हैं स्वरूप और ज्ञाता सत्य शास्त्र जो पढ़ लिया उनको ज्ञान होगा गोपद का अर्थ गोत्ति नहीं तो सामान्य व्यक्ति को व्यक्ति में ज्ञान होगा कहता है प्रभाकर सरल कहने वाला ना तो कहता है कि हो हैं क्योंकि साधारण जैसा ही होता है कहते जातो की थी ज्ञाता में स्वरूप सती का अर्थ स्वरूप वर्तमान स्वरूप से विद्यमान है व्यक्ति बोधक गवादी पदनिष्ठ सामर्थ्य स्वरूपम अस्थि एवं व्यक्ति का बोधक गवादी पद उत्पद में पदनिष्ठ सामर्थ्यम उस पद में सामर्थ्य है व्यक्ति का बोधन कराने के लिए इसको कहते हैं कि स्वरूपम अस्थि पद का बोधन कराने का सामर्थ्य शब्द में स्वरूप तो विद्यमान है ही क्योंकि आ जाता है बुद्धि में ब्यावर्तम आह ज्ञाता न तो ज्ञाता और ज्ञाता कहा है गवादिपदा व्यक्ति भान्थम गवादिपदा न्यक्त शक्तिर अस्थित ज्ञानम न अपेक्षित अर्थ गवादिपद से व्यक्ति का भान होने के लिए गो पद का शक्ति व्यक्ति में है ऐसे ज्ञानम न अपेक्षित नहीं चाहिए व्यक्ति तो ऐसे ही आ जाएगा ए तदव स्पष्टी तो व्यक्ति में तो ज्ञान नहीं होने पर भी आ जाएगा तो कहीं ज्ञान चाहिए क्या उसके लिए कहते हैं तो ज्ञाता उसका अर्थ टीका में कहते हैं गवादिपदा नाम जातो शक्तिर इति ज्ञाता सती जाति भान हेतु पद का जाति में शक्ति है ऐसे ज्ञान होने पर ही जाति भान का हेतु बनेगा वो पद तो जिसको ज्ञात है व्यक्ति भाने शक्ति ही कारणम न तो तज व्यक्ति का शब्द सुनने से व्यक्ति का भान हो जाने में शक्ति कारण है किंतु शक्ति का ज्ञान होना यह आवश्यक नहीं है अतः ज्ञाता शक्ति आवश्यक नहीं है इति मूल में कहते हैं, च नहते है शक्ति ज्ञान कारणम किस अंश में शक्ति ज्ञान कारण है, है? जाति अंश तो व्यक्ति अंश में शक्ति ज्ञान कारण नहीं है क्यों गौर गौरवाद अब जाति में भी शक्ति मानेंगे व्यक्ति में भी शक्ति मानेंगे ये गौरव गौ है इसलिए कहते हैं गौरव ठीक है तत्र हेतु महा गौरवाद व्यक्ति में क्यों ज्ञाता शक्ति नहीं मानते कि गौरवाद उभयत्र शक्ति ज्ञान से कारण तो कल्पना गौरवाद जाति और व्यक्ति दोनों में अगर शक्ति मानेंगे तो ये गौरव होगा ननु आवश्यकतात गौरवम न दोषाव क्या इसका पंक्ति है आवश्यक है तो गौरव कोई दोष नहीं है गौरव मुख गौरव न दोषावह तो गौरवम न दोषा इति इत आह मूल में कहते हैं जाति शक्ति मतव ज्ञाने सती व्यक्ति शक्ति मतव ज्ञान बिना व्यक्ति धी विलम्ब अभा जाति में शक्ति मानने के बाद फिर व्यक्ति में शक्ति आप क्यों मानेंगे तो अगर आपको व्यक्ति का भानु जाति का भान होने के बाद व्यक्ति का भानु होने में अगर आपको विलम्ब होता तो आप कहेंगे व्यक्ति में भी शक्ति मानेंगे ताकि हमको शीघ्र उपस्थित तो होगा क्योंकि ऐसा तो होता नहीं जाति का भान होने के बाद जिसको शक्ति ज्ञान है जाति में तो व्यक्ति का भान तुलंत तो हो जाता है तो जाति शक्ति मतव भाने जाति निष्ठा शक्ति इसका भान हो जाने पर व्यक्ति शक्ति मत्व ज्ञानम बिना व्यक्ति में शक्ति है ऐसे ज्ञान नहीं होने पर भी व्यक्ति धी विलम्ब अभाव उसलिए व्यक्ति में और शक्ति मानने का आवश्यक नहीं शक्ति मानते हैं कि उनको शीघ्र जैसे ज्ञान हो जाए अगर बिलंगो नहीं है तो फिर क्यों शक्ति मानेंगे आ आज नया के मत में यत शक्ति अच्छा ये प्रभाकर मत अभी विचार चल रहा है पहले वेदांत परिभाषा कह दिया समान और संविध्य संविध्य अभी तादात समान से जाति और जाति मान रहेंगे तो एक ही ज्ञान से दोनों का वान हो जाएगा पर अभीभाकर मत में चल रहा है यत शक्ति ज्ञानम बिना एवं यश ज्ञानम तत् ज्ञानार्थम शक्ति ज्ञान कल्पनम अनुचितम सकान बिना भी जिसका ज्ञान हो जाता है व्यक्ति में शक्ति है इसका ज्ञान नहीं होकर के भी व्यक्ति का ज्ञान हो जाता है हो जाता है तो फिर शक्ति ज्ञान कल्पनम अनुचित कोई मानना आवश्यक नहीं यत इस प्रकार इसलिए अतएव नया इ गवादि पदार्थ से पदार्थांतर अन्वय शक्ति स्वरूप शक्ति स्वीकृता नया एक लोग पद में शक्ति मानते हैं और शक्ति पदार्थ में रहता है दोनों में पद निष्ठ शक्ति विषयता संबंध से अर्थ में भी रहेगा तो अर्थ में शक्ति रहेगा नया एक लोग कहते हैं और ये शक्ति नया एक लोग कहते हैं कि दूसरे के द्वारा ये ज्ञान होता है अनेक उपाय से इसका ज्ञान करा देते है शक्ति क्या तो कहेंगे ठीक है आपको पदार्थ आ गया पदार्थ होने के बाद आपका वाक्यार्थ क्यूँ होता है कहेंगे वाक्यार्थ पदार्थ के आगे वाक्य अर्थ होने के लिए हम पदार्थों में एक संगति मानते हैं संगति दे। उसी दे। को उन्वय कहते हैं ये अन्वय क्यों हो जाता है कौन कराता है अन्वय कहते हैं आकांक्षा योग्यता और सन्निधि बसात हो जाएगा ये बसात ये क्यों वो सब कार्य करेंगे क्यों आकांक्षा इत्यादि क्यों कार्य करेंगे आपको पद आ गया उसमें आकांक्षा भी है किंतु ये कार्य क्यों करेंगे उसमें शक्ति कौन देगा बिना शक्ति में कार्य नहीं करेगा तो भी ये अन्वय क्यों होगा तो नया लोग कहते हैं कि ये जो पदार्थ है पदार्थ में पदार्थांतर के साथ अन्वय होने के लिए एक शक्ति है तो शक्ति है तो क्यों पता आप लोग ऐसा नहीं कहते पता नहीं चलता स्वरूप शक्ति शक्ति अर्थात शक्ति विद्यमान है किंतु तो ज्ञात नहीं होकर के भी अन्वय हो जाता है अगर पदार्थ में शक्ति है वो शक्ति अनवय करवाता है और हमको ज्ञात नहीं होता है ऐसा शक्ति मानने का क्या कारण है दूसरे लोग पूछते हैं ये जो शक्ति है ये क्या करता है योग्यता सन्निधि आकांक्षा इसी सबको प्रयोज्य, प्रयोज्य बनाता है शक्ति है बोल करके ये तीन कार्य करते हैं कार्य करके अन्वय कर देता है किंतु ये शक्ति ज्ञात तो होना आवश्यक नहीं है जो लोग शास्त्र मतलब पढ़ले हैं उनको पता है कि हाँ यहाँ में भी एक शक्ति है किंतु स्वरूप सती कार्य करता है हमको ज्ञात तो होने का आवश्यक नहीं है अर्थात ज्ञा स्वरूप सती शक्ति नया एक लोग भी स्वीकार करते है ये प्रभाकर प्रमाण देता है नहीं की खाली हम कहते हैं इसलिए प्रभाकर प्रमाण दिया इसको पदार्थांतर अन्वय शक्ति स्वरूप सती वैशेषिक लोग इसको भी मानते है स्वरूप सती सिद्धांत अन्वय में भी शक्ति है वो स्वरूप सती शक्ति जो की आकांक्षा आदि का प्रयोजिका वो शक्ति है ठीक टीका में ननु एवं व्यक्ति स्वरूप शक्ति शक्य सक, हो गया ज्ञात हो करके नहीं अभी प्रभाकर मत में व्यक्ति में भी शक्ति रहा स्वरूप शक्ति और जाति में तो ज्ञाता शक्ति तो व्यक्ति में भी शक्ति रहा ननु एवं तरी व्यक्तिरपी सक्या सक्य विषयत्व शक्य तो क्योंकि शक्ति विषयत्व शक्य तो जो शक्ति का विषय होगा व्यक्ति भी शक्ति का विषय हो गया इसलिए वो भी शक्य हो गया तो व्यक्तो चत्य है शिवकारात तब तो व्यक्ति में भी शक्ति स्वीकार करने से व्यक्ति भी सक्या हो गया तथा तो च जाते व्यक्त श्वे तो अभी जाति भी, शक्या हुआ, भी तो ने ने सक्या हुआ व्यक्ति भी सक्या हुआ होने से गौरवम इतिहासं प्रभाकर मत में ये गौरव आ गया दोनों में शक्ति इतिहास अस्विन पक्ष इसलिए प्रभाकर इसका समाधान देता है शक्ति विषय तुम शक्य तुम, ये ये तुम कहाँ रहेगा जाते जाते में। तुम। तुम, तो शक्ति विषय तुम अतः न उक्त दोष ज्ञा मान शक्ति विषय तुम को हम शक्य तुम कहेंगे इसलिए व्यक्ति में शक्य तो आएगा नहीं क्योंकि वहां ज्ञा मान नहीं है शक्य तो एक ही होगा इसलिए कहते हैं ज्ञान शक्ति विषय तुम शक्य न तो शक्ति विषयत्व शक्य शक्ति विषयत्म इतना कह देंगे तो व्यक्ति में भी चला जाएगा कहते तो ज्ञा मानव शक्ति विषयत्व अतो न उक्त दोष इतिहा मूल में ज्ञा मानव शक्ति विषयत्व एवं वाच्यत्म वाच्यत्म अर्थात शक्य तो होने से इसलिए जाति रेव बाच्य बाच्य अर्थात सक्या जाति ही सक्या हुआ व्यक्ति सक्या नहीं है व्यक्ति में शक्ति रहता है किन्तु वह शक्य नहीं है ये थोड़ा अर्थात तो प्रभाकर बीच में कॉम्प्रोमाइज कर दिया शक्ति रहा किंतु तो शक्य नहीं कहेंगे ठीक है।, है चलेगा ननु व्यक्तर अशक्य अभी व्यक्ति में शक्ति नहीं रहा मतलब व्यक्ति में शक्ति तो रहा किंतु व्यक्ति शक्य नहीं हुआ व्यक्तिर अशक्य तत्र शक्ति कल्पनम अपी वृथा प्रभाकर के ऊपर दोष देते हैं भाटा मतलब व्यक्ति शक्य नहीं हुआ स्वरूप शक्ति शक्ति मानते हैं क्यों मानते हैं वो शक्ति को क्या जरूरत है शक्ति कल्पनम अपी वृथा तो कहीं व्यक्ति का ज्ञान कैसे आएगा कहीं त्ञान तो से लक्षण संभव लक्षण से आ जाएगा तो प्रभाकर कहता है कि स्वरूप अर्थात ज्ञान होने का आवश्यक नहीं ऐसा आ जाएगा तो भट्ट मत वाले कहते हैं ठीक है लक्षण से आ जाएगा अन्व्य गम्य पदशक्ति अभिषेक अच्छा नया एक लोग कहते थे कि व्यक्ति में शक्ति क्यों मानते हैं प्रभाकर कह तो अगर व्यक्ति में शक्ति नहीं रहेगा व्यक्ति अर्थात पदार्थ पदार्थ में अगर शक्ति नहीं रहेगा अन्वय कैसे होगा जैसे नया लोग कहते हैं ना पदार्थ में भी एक शक्ति रहता है स्वरूप शक्ति रह करके वो अन्वय करता है तो प्रभाकर वाला भी कहेंगे अगर आप पदार्थ में शक्ति नहीं मानेंगे अन्वय कैसे हो जाएगा तो पदार्थ आप लक्षण से ले मतलब व्यक्ति लक्षण से लेवय कैसे होगा ये दोष देने से तो ये भट्ट मत वाला कहते हैं अन्वय से वाक्य गम्य तो इसलिए पदशक्ति अविषयत्व अन्वय कोई पद से नहीं होता है एक पद कह देंगे तो थोड़ी अन्वय हो जाएगा अब अनेक पद वाक्य उच्चारण करने से ही अन्वय का बात आएगा इसलिए जो अन्वय है वो पद का विषय नहीं वो तो वाक्य है तो होने से पदशक्ति अविषयत्वाद्वित रुचे है पक्षांतरम आह तो भाटो मत वाले कहते हैं तो इनका अर्थात ये व्यक्ति में शक्ति मानने का कोई आवश्यक नहीं है ना कि उसका उपस्थिति भान के लिए ना कि अनुय के लिए किसी प्रकार की व्यक्ति में शक्ति आवश्यक नहीं है मूल में अथवा अथवा अर्थात ये भाट्ट मत व्यक्ति लक्षण या अवगम व्यक्ति टीका में जाति मतलब भटमत मतलब जाति शक्ति वादी है जाति शक्ति से आएगा व्यक्ति लक्षण से आएगा क्योंकि जाति संबंध व्यक्ति में रह जाएगा तो शक्ति संबंध लक्षण तो जाति में शक्ति और व्यक्ति में लक्षण हो जाएगा व्यक्ति लक्षण या अवगम टीका में तथा चवादिपद से जातौ शक्ति अरे तद विशिष्ट जातिविष्ट व्यक्ति में लक्षणा इति लक्षण बाटोग्र केवलगम्यवते जातिशक्तिगम्यत और विशिष्ट लक्षण गम्य विशिष्ट अर्थ जातिशिष्ट व्यक्ति ये लक्षणा से आएगा तो को दृष्टि कहाँ ऐसे तो मूल में कहते हैं यथा नील घट है नीलशब्द सेलगुण विशिष्ट लक्षण नील कहने से नील रूप को लाएगा और नील रूप विशिष्ट जो नीलवत घट नीलवान यहाँ घट हो गया उसमें लक्षण तो नील पद का अर्थ यहाँ जब घट के साथ समान अधिकरण करेंगे तो नील पद का अर्थ नील द्रव्य है ये लक्षणा से आएगा क्योंकि नील रूप शक्ति से आएगा तो नील द्रव्य लक्षणा से आएगा क्योंकि नील रूप विशिष्ट हो गया द्रव्य लक्षण तो नील गुण विशिष्टे नील गुण विशिष्ट नीलवती घटे लक्षण तथा जाति वाचक जातिवाचक हो गया घटतत्व तो घटक गह से घटत्व में शक्ति रहेगा तो जाति वाचक हो गया जाति हो गया घटत्व तो घटतत्व का अगर तद विशिष्ट घटत्व विशिष्ट घटे में लक्षणा हो जाएगा तो घटक एने से घटत्व शक्ति से आएगा घट घट लक्षण से आ जाएगा ऐसे नील कहने से नील रूप ये शक्ति से आएगा और नील द्रव्य ये लक्षण से आएगा तो नील द्रव्य लक्षण से आ गया और नील घट ये भी लक्षण से आ गया आगे नील और घट दोनों में अवैध हो जाएगा तद विशिष्ट है इसलिए नील घट ये दोनों समानाधिकरण हो जाएगा दोनों का अर्थ व्यक्ति लक्षण से आए शक्ति से में रूप आया घट गट में घटत्व आया दक्षिणा से दोनों आया टीका में अत मीमांस का सम्मतिम अत्र मीमांस का सम्मतिम आह इसलिए मीमांस का लोग भी कहते हैं, ये मीमांसा का भाष्यकार में, वो कहते हैं, अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ अनन्य लभ्य अन्य उपाय से न लभ्य अनन्य लभ्य ठीक है मैं दिए हैं। अनन्य लभ्य अर्थात लक्षणादि न यो भवती स अन्य लभ्य अन्य, अन्य उपाय से जो प्राप्त होगा उसको कहेंगे अन्य लभ्य जो न भवती स अनन्य लभ्य जो लक्षण इत्यादि से नहीं आ सकता है वही अन्य लभ्य होगा शब्दार्थ अर्थात शक्ति शब्द शक्ति गम्य शब्द शक्ति वृत्ति से उसी को कहेगा जो अन्य उपाय से नहीं आ पाएगा, व्यक्ति तो लक्षण से आ सकता है इसलिए शब्द व्यक्ति को नहीं कहेगा शब्द तो जाति को ही कहेगा शक्य निरूपण उपसंग्रति अभी शक्य का निरूपण शक्य का निरूपण के लिए पहले शक्ति का निरूपण आरम किया शक्ति का निरूपण होने के बाद शक्य कौन बनेगा इसका निरूपण भी पूरा हुआ एवं शक्ति निरूपित हो तो इसमें वेदांत परिभाषा कह दिया कि जाति में शक्ति है जाति व्यक्ति समान संबित संवेद्य होने से तादात्म्य संबंध होने से व्यक्ति का भान भी ऐसे ही हो जाएगा प्रभाकर कहा जाति में ज्ञाता सती शक्ति और व्यक्ति में स्वरूप जो। सती शक्ति जी जी। और आगे मीमांसा को आकर के कहेगी कि, कि जाति में शक्ति है और व्यक्ति लक्षणा से आएगा और नया क लोगो वो लोग कहेंगे कि जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति तो वो लोग सबको कहें जाति विशिष्ट व्यक्ति तो किसी से मार लेंगे वो लोग व्यक्ति भी आएगा और व्यक्ति किस प्रकार जाति विशिष्ट व्यक्ति तो जाति विशिष्ट व्यक्ति होने से विशेष्यपन हो जाएगा व्यक्ति हो जाए इसलिए विशेष्य को लेकर के कार्य होगा जहां विशेष्य में कहीं तात्पर्य अनुपत्ति हो जाएगा वहां फिर वो विशेषण तो यहाँ न्यायिक का मत थोड़ा मतलब वेदांति लोग प्राय व्यवहार में नयायिका मतों को लेकर के चलते है किन्तु जहाँ अपना बात आ जाएगा वहाँ कहेंगे जाति में सत्य व्यक्ति में रोशन कहेंगे नहीं तो प्राय सब ग्रंथों में देखेंगे जाति विशिष्ट शक्ति को लेकर के व्यक्ति को लेकर के ही विचार चलेगा सर्वत्र आगे टीका में लक्ष्य शक्य निरूपण आयत्त जैसे कह दिया कि सक्य का निरूपण शक्ति निरूपण का अधीन है इसलिए पहले शक्ति निरूपण किया इसी प्रकार की लक्ष्य शक्य निरूपणायत निरूपण लक्ष्य का निरूपण करने से पहले आपको पहले शक्य का निरूपण करना पड़ेगा निरूपण तन निरूपण अनातरम अभी शक्य निरूपण हो गया अभी लक्ष्य का निरूपण करेंगे लक्ष्य पदार्थ निरूपण प्रतिजानिते जानते मूल में अथवा लक्ष्य पदार्थो निरूप्यते, तो लक्ष्य पदार्थ निरूपण करने के लिए कहते हैं लक्ष्य क्या है कहते हैं तत्र लक्षण विषय वो लक्ष्य लक्षणा का जो विषय होगा तो इसलिए पहले लक्षणा का विचार करना पड़ेगा ठीक टीका मैं त्रथत शूपण निरूपण विषय भूते लक्ष्य सति शक्य का निरूपण का विषय हो गया लक्ष्य तो होने पर लक्षण भूत विषय भूतो लक्ष्य भूत विषय हो गया लक्ष्य तो शक्य निरूपणूत ऐसे जो लक्ष्य हुआ वो क्षण विषय दोनों में शक्य निरूपण निरूपण निरूपण अनंतरम विषय विषय भूते तथा तो ठीक है वाह अर्थात लक्ष्य लक्षणा विषय इति वाह मतलब वाह का अन्वय पूर्व वाक्य उत्तर वाक्य ये दोनों के लिए वाह नहीं अर्थात तथा भूत निरूपण विषय भूत लक्ष्य अथवा लक्षणा विषय लक्ष्य क्या है लक्ष्य हो गया लक्षणा विषय मूल में कह दिया इसलिए वह कहे हैं लक्ष्य ज्ञान से लक्षणा ज्ञानाधीन तान निरूपय अभी लक्ष्य का ज्ञान के लिए पहले लक्षण का ज्ञान चाहिए इसलिए पहले लक्षण का निरूपण करते हैं लक्षण च द्विधा केवल लक्षण लक्षित लक्षण दो प्रकार के हो गया टीका में तत्र केवल लक्षण लक्षित लक्षण मध्ये उदाहरणम आह मूल में तत्र, तत्र अर्थात दो प्रकार के लक्षण का बीच में शक्य साक्षात संबंध केवल लक्षण शक्य का साक्षात संबंध तो संबंधी हो जाएगा लक्ष्य तो लक्षण जाएगा संबंध अच्छा जा, केवल लक्षणा अभी यह संबंध किसका किसका बीच में रहेगा सक्य और तो कहते देखियेबंध लक्षण शक्य का किसके साथ संबंध लक्ष्य के साथ तो शक्य और लक्ष्य ये दोनों का बीच में संबंध और कहेंगे इसको लक्षण और लक्षण कहाँ रहेगा जाकर के लग्षिय। तो नया एक लोग लक्षणा को कहा मानेंगे लक्षणा शक्तिवत शक्ति पदवी है लक्षणापी अगर लक्षण पद में नहीं रहेगा लक्षणा रहेगा शक्य और लक्ष्य के बीच में जी. अब पद उच्चारण करेंगे <laughs> संबंध को क्यों कहेगा क्योंकि शक्य संबंध कहते ना सक्य हो गया प्रवाह प्रवाह का संबंध तीर में रहा तभी तो प्रवाह तीर का बीच का जो संब उसका लक्षणा कहेंगे और आप उच्चारण करेंगे गंगा जे, जे, जे, तो ये कैसे जाएगा उधर संबंध तो वो दोनों का बीच में है तो यहाँ कैसे आएगा गंगा पद से कहेंगे जैसे शक्ति निरूपक होता है ऐसे पदनिष्ठ लक्षण ये निरूपक होगा किसी का वो दोनों संबंध का इसके साथ सीधा संबंध नहीं है रहेगा लक्षणा पद में भी नयायिक लोग कहेंगे वेदांतिक लोग तो अर्थ में मानेंगे तो ये पद है इसमें वो दिया नहीं बात होता है दो पक्ष इसलिए मान लेते हैं कहेंगे तो के कहेंगे कि पद में रहेगा लक्षणा बोध कराएगा वो दोनों का संबंध को कैसे निरूपक नक्य का विषय में स्पष्ट है क्योंकि पद और शक्य का बीच में संबंध हो गया तो पद में रहता है दोनों का बीच में संबंध होता है वहां तो ठीक है किंतु तो लक्षण के विषय में नयाय के ऊपर यह दोष आता है अर्थात दोनों अन्य दोनों का संबंध को तृतीय बोधन करवाता है कैसे कहते निरूपक है ऐसे वो मान लेते हैं कहते ठीक है वैसे ही ज्ञान होता है तो ये वेदांत लोग एक पक्ष मानते हैं जैसे अन्य लोग कह देते हैं कि पद में भी लक्षण रहेगा और दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं सक्य में लक्षणा रहेगा पद में रहे सक्यों? नहीं पदार्थ में लक्षणा रहेगा पदार्थ होता है सक्य में अगर लक्षण रहेगा तो शक्य संबंध लक्ष्य ये घट जाएगा वहां इसलिए दो पद लेते हैं इसमें वो बात दिए नहीं विचार दिए हैं अच्छा अभी ये कहते हैं कि शक्य साक्षात संबंध केवल लक्षण अर्थात ये न्यायिक मत जैसा लेते हैं ऐसा कह दिए टीका टीका में न उदाहमूल में यहाँ गंगाया घोषित प्रवाह साक्षात संबंधी तीर गंगा कवलक्षण गंगापद लक्षण कहते हैं गंगापद निष्ठ लै कहते हैं यहाँ गंगाया घोषित अस्क्ये गंगापदवाच्य प्रवाह साक्षा संबंधवतीरे गंगा पद का वाच्य हो गया प्रवाह उसके साथ साक्षात संबंध रह गया तीरे साक्षात संबंध बती तीरे गंगा पद से केवल लक्षणा वृत्ति और लक्षित लक्षणा लक्ष्य दूसरा प्रकार के लक्षणा को कहते हैं मूल में यत्र यक्य परंपरा संबंध है न अर्थांतर प्रतीति शक्य के साथ परंपरा संबंध होकर साक्षात संबंध नहीं है वहां कहेंगे लक्षित लक्षण तत्र लक्षित लक्षण यथा द्विरे पदस्य रेफ द्वे सत्य द्विरे इसका शक्ति तो दो में रहेगा क्योंकि द्विरेफ रे, कह दिया सत्य पद घटित परंपरा सम्बन्ध है न मधुकर वृत्ति द्विरेपद का शक्ति रहेगा दोफो में दो कहा भ्रमर पद में तो भ्रमर पद से आगे भ्रमर अर्थ जो मधुकर तो वहां जाने के लिए पहले दियूरप से भ्रमर को जाएंगे एक लक्षणा करेंगे अभी भ्रमर से उस अर्थ को जाएंगे और एक लक्षणा करेंगे और एक मतलब संबंध लेंगे इसलिए कहते हैं परंपरा संबंध है ना मधुकर वृत्ति यद्यपि भ्रमर शब्द जब आ जाएगा लक्षणा से द्व्यूरप से भ्रमर तक पहुंच जाएंगे भ्रमर से आगे मधुकर अर्थ को जाने के लिए वहां लक्षण आवश्यक नहीं है अगर भ्रमर कोई कहेगा हम वो पदार्थों को जाने के लिए लक्षण नहीं करते हैं। है सीधा अर्थ है में लेता है ना हाँ ऐसा करने से ना ऐसा अगर कर देंगे तो वो शक्य वृत्ति से कर देगा उसको क्योंकि दो रेफो यशमिन पद है ना लक्षण चाहिए क्योंकि दो रेफो यस्मिन परिकर इसमें दो रेफो है उसमें भी चला जाएगा तो इसलिए द्विरेप करने से बहुग्रीही करने से भी बहुवीही तो यहाँ लेना ही पड़ेगा क्योंकि जो कह दिया की रेप द्व सत्य मतलब जो बहुरी करते है वो लक्षण तो तो हाँ, ये अर्थ संग्रह में इसका विचार देते है क्यूँकी शब्द का अन्वय जहा तक संभव आपको अभेद अन्वय लेना है अर्थात तो कर्म धारा ही सबसे बलवान है कर्मधारय को छोड़ करके आप अन्य कोई भी समास लेंगे वो सर्वत्र एक लक्षण आपको मानना पड़ेगा जहाँ षठी भी लेंगे हम कहते हैं कि राज्य हो पुरुष वहां राज्य कहने से कहते हैं राज संबंधी तो कहेंगे राज संबंधी ले लिए और राज संबंधी जो है वो पुरुष है तो होने से राज संबंधी पुरुष कर्मधारा हो जाएगा इसलिए राज्य कहने से आप राज संबंधी बोल करके वहां तक पहुंचने के लिए ये लक्षणा लेंगे ले करके आगे दोनों में कर्मधारय करेंगे इसलिए कर्मधारय में प्रधान अर्थात ये अभेदोध करवाएगा बाकी जितने हैं प्राय प्राय, प्राय लक्षणा मानना पड़ता है इसलिए बहुगृह में भी ये सब में लक्षणा लिया जाता है क्योंकि आप घटक पद को छोड़ करके अन्य पदार्थ में जाते हैं तो ये लक्षण मानते है यहाँ भी अगर आप इति दोस्मिन कहेंगे तो भी ये लक्षणा में भ्रमर पद वैसा लक्षणा से बहुरी व्याकरण दृष्टि से लेंगे और नहीं तो भी लक्षण करना पड़ेगा क्योंकि दो रेफो यश्य से परिकर भी है अब उतने पदों छोड़कर के क्यों भ्रमर को लेंगे यही कहेंगे भाग त्याग लक्षण तो बोधन कराना जिसको चाहता है तो, तो, तो कोई दिक्कत है परिकर भी शब्द है फिर द्विरेपो कहने से परिकर को भी जाएगा किन्तु दीर्थ कहने से हम मधुकर पदार्थों को कहते हैं इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए तो, तो परिकरों को भी ले सकते है इसलिए प्रथम लक्षण हो गया आगे यद्यपि शक्य हो सकता है जब भ्रमर पद पहुंच गए भ्रमर अर्थ को जाने के लिए लक्षणा की आवश्यकता नहीं वहां शक्य हो सकता है किन्तु पहले आपको लक्षण हो गया जैसे कहते हैं ना कि अगर निपातन करने का समय में तो बेहते लोटी आम पहले विधातु से लोट लकार में आम करेंगे ये तो निपातन की ताकि आम होने के बाद लोट का लुक होगा इसके लिए कोई सूत्र है आमोह तो ये तो सूत्र से हो सकता है लुक होने के बाद आगे क्रिया अनुप्रयोग ये तो लिट होता आमंत्रा कहता है अच्छा। यह आमोह से जो लोग सूत्र से हो सकता है किन्तु इसको भी यहाँ निपातन मानना पड़ेगा क्यों कहते हैं उसका जो भित्ती हो गया वो निपातन हो गया पहला निपातन हो करके आगे कोई सूत्र लगेगा वो सब को भी निपातन मानना पड़ेगा क्योंकि पहले ही सिद्ध नहीं है पहले निपातन हुआ इसी प्रकार की यहां भी कह लेंगे क्योंकि पहले आप दीरोप से भ्रमर तक पहुंचे ये लक्षण हुआ आगे भ्रमर से जब अर्थ तक तो जाएंगे इसको भी और लक्षण मान करके लक्षित लक्षण कहते हैं नहीं तो वो तो शक्य से जा सकते हैं इसको कहा सत्य से भ्रमर पद घटित परंपरा संबंधे न मधुकरे वृत्ति परंपरा संबंध हो गया पहले लक्षण आगे फिर और संबंध चला तो परंपरा टीका में यथा द्विरेपद से शक्ति रेफ द घटित भ्रमर पद द्वारा तदर्थे रित्यर्था। रेप रेपय रेप इस प्रकार की मूल के अनुसार क्योंकि द्विरेपद रेप द्व सत्य तो दीर्घ द्वीरेपद का शक्ति रेप दया में हुआ तो टीका में इसी प्रकार द्वीरेपद सेक्य हो गया रेपय आगे ताभ्याम घटित चलेगा कि मूल के अनुसार इस प्रकार नहीं है मूल तो कह दिया शक्य हो गया रेप द्वय इस प्रकार तद तो अर्थे आगे भ्रमर पद के द्वारा भ्रमर पद का अर्थ जो मधुकर उसमें वृद्धि हो जाए आज यहाँ तक शंकरं शंकराचार्यं ओंक शंकरचार्य संवादराय सुप्रभाष्यो वंदे नीशाने की